ये क्या तुम बकवास कर रही हो हाँ तुम तो कह रही थी कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है मैं अंग्रेजी बोलने में मास्टर हूं अब क्या हो गया विक्रांत ने स्वाति की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए कहा दरअसल जब स्वाति इस छोटे से कैफे के मैनेजर से बात कर रही थी मैनेजर को उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी वो बस स्वाति को देख अपना सिर हिलाए जा रहा था स्वाति भी अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी अरे सर थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है स्वाति ने जवाब दिया अंग्रेज से बात करते वक्त उसके माथे पर पसीना छा चुका था स्वाति कैफे के मैनेजर से सर्विलांस वीडियो दिखाने के लिए कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन शायद कैफे के मैनेजर को उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी वो बार बार स्वाति से इस चीज के लिए मना करता नजर आ रहा था उसके हाव भाव से तो विक्रांत को यही लग रहा था कि बीच बीच में वो पुलिस का भी नाम ले रहा था जिससे विक्रांत को स्वाति से कह रहा था कि वो वीडियो पुलिस की पर ही दिखा सकता है यहाँ पर सर्विलांस वीडियो देखने के लिए पुलिस की परमिशन जरूरी होती है फिर स्वाति ने होटल मैनेजर को समझाने के लिए दूसरा पैंतरा भी अपनाया उसने मैनेजर के सामने थोड़ा इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर दिया स्वाति ने मैनेजर को बताया कि विक्रांत की गर्लफ्रेंड उसे नाराज होकर चली गई है और वो यहाँ न्यूजीलैंड में अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए आया है। पर्सनल मैटर है इस वजह से ये लोग पुलिस का चक्कर नहीं पालना चाहते है होटल मैनेजर ने अपना सिर हिलाते हुए स्वाति की सारी बात बड़े ध्यान से सुनी लेकिन अंत में फिर से वो पुलिस का राग अलापने लगा वो किसी भी हालत में बिना पुलिस के परमिशन के इन लोगों को सीसी फुटेज देने के लिए तैयार ही नहीं था रुको मैं बात करता हूँ तुम्हे धराव विक्रांत ने स्वाति का हाथ पकड़ पीछे खींचते हुए अरे सर आप क्या बोलेंगे मैं उसको सब कुछ बता चुकी हूँ फिर भी नहीं मान बिना पुलिस रिपोर्ट के वो नहीं मानेगा मैं कह रही ना स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखते हुए व्यंगात्मक लहजे में कहा रुको तुम दिखाता हूँ विक्रांत ने एक नजर स्वाति को घूरा और फिर रिसेप्शन टेबल पर जाकर खड़ा हो गया फिर उसने अपना वॉलेट निकाला और मैनेजर के आगे तकरीबन दो सौ न्यूजीलैंड डॉलर निकाल कर रख दिया न्यूजीलैंड के एक डॉलर की कीमत भारत के 50 रुपए के बराबर थी तकरीबन 10,000 इंडियन रुपए देखने के बाद होटल मैनेजर की आंखें चमक उठी अब इसको विक्रांत स्वाति की तरफ देखते हुए कहा अब देखो इसको सब समझ आएगा। अब तुम तो हिंदी बोलोगी ना तो वो भी इसे समझ में आ जाएगा वाक में विक्रांत की बात सही थी वैसे भाषा ऐसी होती है जो दुनिया के हर इंसान को समझ में आ जाती है ये ऐसी भाषा है जो गो को भी बोलने आती है अब जाकर स्वाति ने फिर से होटल के मैनेजर से सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहा उसने भी तुरंत ही अपने कंप्यूटर पर टिप टिप करना शुरू कर दिया कुछ देर तक कंप्यूटर पर अंगुलिया चलाने के बाद वो विक्रांत की तरफ लालच भरी नजरों से देखने लगा शायद अभी उसे विक्रांत की डील पसंद नहीं आई थी तभी विक्रांत आ गया और उसने फिर से अपने वॉलेट से सौ डॉलर निकालकर काउंटर पर रखते हुए स्वाति की तरफ देख बोल पड़ा इसको बोलो की हमें सिर्फ वीडियो देखना नहीं है हमें उसकी कॉपी भी चाहिए अरे सर आप क्या कह रहे हैं ये इंडिया नहीं है अभी इसका दिमाग सड़ गया तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी स्वाति ने विक्रांत को घूर कर देखकर बड़बड़ाते हुए कहा अरे कुछ नहीं होगा ये पैसा ना इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इससे हर प्रॉब्लम का सलूशन है मैनेजर ने और सौ डॉलर उठाकर जल्दी से अपने वॉलेट में रख लिया लेकिन इसके बाद भी विक्रांत और स्वाति की तरफ लालच भरी नजरों से देखने लगा सारा बड़ा लालची आदमी विक्रांत ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा हाँ यार पंद्रह हजार घटक चुका लेकिन सांस नहीं ले रहा कुछ अब तो सालों को पैसे और नहीं दिए तो हमारे लिए ही मुसीबत हो जाएगी स्वाति ने विक्रांत की तरफ बड़बड़ाना शुरू कर दिया अरे रुको तुम इधर आओ विक्रांत ने स्वाति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कैफे के गेट से बाहर आ गया देखो अभी दो मिनट रुको तुम बस क्या हुआ पैसे हैं ना मेरे पास अगर इसको देने के लिए चाहिए बताओ मैं देती हूँ स्वाति को लगा कि शायद विक्रांत उससे पैसे मांगने के लिए बाहर लेकर आया है अरे रुको तो एक मिनट दो तीन एक विक्रांत ने अकाउंट डाउन करना शुरू कर दिया स्वाति उसकी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखने सर कम कमेर कैफे के मैनेजर ने अंदर से आवाज लगाकर विक्रांत को बुलाया यस देखा हो गया ना काम विक्रांत ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा स्वाति भी मुस्कुरा पड़ी इस तरह से कैफे का मैनेजर पंद्रह हजार में ही विक्रांत को सीसीटीवी फुटेज की कॉपी देने के लिए तैयार हो गया यहाँ पर विक्रांत को एक बात तो समझ में आ गई थी वो ये थी कि दुनिया में कहीं चले जाओ बार्गेनिंग करने का तरीका सेम ही रहता है बस आपको सामने वाले को ये दिखाना है कि आप जो चीज लेने आए हैं उसे खरीदने के लिए आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जितना कम आप सामान में इंटरेस्ट दिखाएंगे उतने ही अच्छे दाम पर आप उसे खरीद पाएंगे विक्रांत यहाँ के लोकल लोगों को ये पता नहीं लगने देना चाह रहा था कि वो यहाँ पर किसकी तलाश में आया हुआ था इसलिए उसने होटल के मैनेजर से सर्विलांस वीडियो लेने के बाद वहां से तुरंत निकल गया फिर ये लोग इस भीड़ वाले स्ट्रीट से निकल बाहर आ गए बाहर आने के बाद विक्रांत स्वाती रोड से बाहर एक सुनसान पार्क में जाकर बैठ गए वहां पर इन्होंने वीडियो क्लिप को देखना शुरू किया जिस डेट और टाइम पर जिया की फ्रेंड ने नैना की फ़ोटो को क्लिक किया था ये लोग उसी टाइम के आसपास का वीडियो देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बुरी खबर ये थी कि अभी तक वीडियो में कहीं पर भी नैना की झलक नहीं मिली थी थोड़ी देर तक वीडियो देखने के बाद जब उस टाइम पर नैना का कोई सुराग नहीं मिला तो फिर उसने वीडियो को फॉरवर्ड करके और आगे के टाइम पर इसे देखना शुरू कर दिया नैना नैना कहाँ कहाँ हो विक्रांत की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी वो बड़े ध्यान से वीडियो क्लिप देख रहा था उसके साथ स्वाति भी बड़े ध्यान से फोन में देखे जा रही थी। ये ये रही हाँ यही तो है नैना अचानक से विक्रांत ने चौंकते हुए कहा उसे वीडियो में कहीं नैना नजर आ चुकी थी